आध्यात्मराण महात्म विश्व वंदे राम वंदे रघुद्व विप्रवरम वंदे राम श्यामाग्रज भजे यगंसुतुत रम्यमणा शैलजा से वंदे तम शिव सोम रूप सच्चिदनंदसंदोहम भक्तिभूतिभूषण पूर्वानंदम वंदे सद्गु शंकर स्वयं अज्ञानध्तसंति चंद्र विलासी चंद्रचूवचंद्रचंद्रिकेय विराजते त्रतीत निर्मल ज्ञानमूर्त मनोगिराम विदुराय दक्षिणामूर्त नव जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे त्रिगुणातीत मदहीन ज्ञानस्वरूप और मन वाणी आदि के अभिषय हैं उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है सुवाच कदाचिन्दो योगी पर लोकान् सत्यलोकमत सूजी बोले एक समय योगिराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे तत्द्वा त्र दिश्वामुतिम्ये छंदो भी पिवेषिम बालार्क प्रभया स्तुयमानं मकंडेदिमुनिस्तूम मुहुर्मु सर्वागोचरम सरस्वत चतुर्मुख जगन्नाथ भक्ताभिष्टफलप्रदम् भक्त्या प्रणम्यद निपुंग वेदों से घिरे बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णत्यादि रिप्यमान करते हुए मारकंडे आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वतीयुक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिभाव से स्तुति की संतुष्ट स्तंभिप्रा स्वयंष्णवोत्तम किं प्रष्टु कामस्तमसी तद्वदीस्या मु तब स्वयंभु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रण भी श्री नारद जी से कहा मुने तुम क्या पूछना चाहते हो मैं तुमसे वह सब कहूँगा इत्याणवस्त मुर्ब्राह्मण अब्रवी पूर्वमेव मैयाव इदानि एकमेवास्ति इधमेवास्थतव्यम सुरसत तद्रहस्य अपी ब्रूही यदि तेनुग्रहो मयी ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा हे देवश्रेष्ठ शुभा शुभकर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ अब मुझे एक ही बात और सुननी है यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए